पातंजल योग प्रदीप सूत्र सात समाधिपाद प्रत्यक्षानुमागमाह प्रमाणानि शब्दार्थ प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणानि प्रमाण है अनवयर्थ प्रत्यक्ष अनुमान और आगम भेद से तीन प्रकार की प्रमाण वृत्ति है व्याख्या प्रमाण यथार्थ ज्ञान करण साधन को प्रमाण कहते हैं मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं यह अनुमान से जानता हूं, मैं यह वेद शास्त्र से जानता हूं। इस प्रकार के ज्ञान का नाम बोध है यह बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाती है कहलाता है अयथार्थ हो तो अप्रमा जिस वृत्ति से प्रमा यथार्थ बोध उत्पन्न होता है उसका नाम प्रमाण है प्रमा का लक्षण अनधिगत स्मृति भिन्न अबाधित रस्सी में सर्प की तरह जो नाशवान न हो अर्थ को विषय करने वाले पौरुषेय ज्ञान पुरुषनिष्ठ ज्ञान को प्रमा कहते हैं इसी को यथार्थ अनुभव व सत्यज्ञान भी कहते हैं यह प्रमा चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा व लिंग ज्ञान द्वारा अथवा आप्तवाक्य श्रवण द्वारा चित्तवृत्ति से उत्पन्न होती है इसलिए उस वृत्त चित्त वृत्ति को प्रमा का कारण होने से प्रमाण कहा जाता है वह प्रमाण चित्त वृत्ति तीन प्रकार की है पहला जो चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा विषयाकार चित्त की वृत्ति उदय होती है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है दूसरा जो लिंग द्वारा उत्पन्न होती है वह अनुमान प्रमाण कहलाती है तीसरा और जो आपक्य श्रवण द्वारा उत्पन्न होती है वह शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण कहलाती है इन प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है वह फल प्रमाण कहलाता है वह फल प्रमाण भी चित्तवृत्ति रूप प्रमाणों के तीन प्रकार के होने से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमाण और शाब्दी प्रमाण भेद से तीन प्रकार का है प्रत्यक्ष प्रमाण एवं प्रत्यक्ष प्रमा ग्रहण रूप प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय नासिका रसना चक्षु त्वचा और स्रोत्र और ग्राह्य रूप उनके विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द क्रम से एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं इसलिए इन दोनों में एक दूसरे को आकर्षण करने की शक्ति होती है उदाहरण जब किसी रूप वाले घटादिक विषय का आंख से सन्निकर्ष होता है तब आँख की रश्मि उस पर पड़ती है चित्त का विषय में राग होने से वह इस नेत्र प्रणाली द्वारा विषय देश पर पहुंचकर उस विशेष घटादि के आकार वाला हो जाता है चित्त के ऐसे घटादिक आकार विशिष्ट परिणाम को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं और उसमें जो अहम घटम जानामी मैं घट विषयक ज्ञान वाला हूँ इस आकार वाला जो विषय सहित चित्तवृत्ति विषयक पुरुषनिष्ठ ज्ञान है अर्थात जो चिदात्मा चित्त शक्ति का प्रतिबिंब उस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति द्वारा उस वृत्ति जैसा विषयाकार होना है वह प्रत्यक्ष प्रमा कहलाता है प्रमाण वृत्ति का फल होने से उसको फल प्रमा भी कहते हैं वही पौर बोध अथवा पौर ज्ञान है इस प्रकार व्यक्ति रूप विशेष अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है और उस वृत्ति के अनुसार जो प्रतिबिंब रूप पौरुषीय ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमा है तथा चित्त में प्रतिबिंबित जो चेतनात्मा चित्त शक्ति है वह प्रमाता है अनुमान प्रमाण एवं अनुमान प्रमा अर्थात अनुमिति लिंग से लिंग का संबंध सामान्य रूप से निश्चय करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान कहते हैं उदाहरण जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है जैसे रसोई घर में और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धूम नहीं होता जैसे तालाब में इस प्रकार धूम से अग्नि का संबंध सामान्य रूप से निश्चित करके पर्वत में धूम को देखकर अग्नि के होने का जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं इस अनुमान प्रमाण से जो चित्त में परिणाम होता है उसको अनुमान वृत्ति कहते हैं उस अनुमान वृत्ति द्वारा जो चिदात्मा शक्ति का प्रतिबिंब रूप पौरुषीय ज्ञान पौरुषीय बोध है वह अनुमिति प्रमाण कहलाता है